के प्रति भारत का भविष्य भारतीय जाति समस्या की इसी प्रकार होती है कि उच्च को गिराना नहीं होगा ब्राह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा भारत में ब्राह्मणत्व ही मनुष्य का चरम आदर्श है इसे शंकराचार्य ने गीता के भाष्यारम्भ में बड़े ही सुंदर ढंग से पेश किया है जहाँ की उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रचारक के रूप में श्री कृष्ण के आने का कारण बतलाया है यही उनके अवतरण का महान उद्देश्य था इस ब्राह्मण का इस ब्रह्मज्ञ पुरुष का इस आदर्श और सिद्ध पुरुष का रहना परमावश्यक है इसका लोभ कदापि नहीं होना चाहिए और इस समय इस जाति भेद की प्रथा में जितने दोष हैं उनके रहते हुए भी हम जानते हैं कि हमें ब्राह्मणों को यह श्रेय देना के लिए तैयार रहना होगा कि दूसरी जातियों की अपेक्षा उन्हीं में से अधिक संख्यक मनुष्य यथार्थ ब्राह्मणत्व को लेकर आए हैं यह सच है दूसरी जातियों को उन्हें यह श्रेय देना ही होगा यह उनका प्राप्य है हमें बहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोषों की आलोचना करनी चाहिए पर साथ ही उनका प्राप्य श्रेय भी उन्हें देना चाहिए अंग्रेजी की पुरानी कहावत याद रखो हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो अतः मित्रों जातियों का आपस में झगड़ना बेकार है इससे क्या लाभ होगा इससे हम और भी बढ़ जाएंगे और भी कमज़ोर हो जाएंगे और भी गिर जाएँगे एकाधिकार तथा उसके दावे के दिन चले गए भारत भूमि से वे चिरकाल के लिए अंतर्हित हो गए और यह भारत में ब्रिटिश शासन का एक सुफल है यहाँ तक कि मुसलमानों के शासन से भी हमारा उपकार हुआ था उन्होंने भी इस एकाधिकार को तोड़ा था सब कुछ होने पर भी वह शासन सर्वानशतः बुरा नहीं था कोई भी वस्तु सर्वांशतः न बुरी होती है और न अच्छी है। मुसलमानों की भारत विजय पदलितों और गरीबों का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी यही कारण है कि हमारी एक पंचमांश जनता मुसलमान हो गई यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ यह सोचना कि यह सभी तलवार और आग का काम था बेहद पागलपन होगा अगर तुम सचेत न होगे तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमांश नहीं अर्धांश लोग ईसाई हो जाएंगे जैसा मैंने मालाबार प्रदेश में देखा क्या वैसी वाहियात बातें संसार में पहले भी कभी थी जिस रास्ते से उच्च वर्ण के लोग चलते हैं गरीब पैरिया उससे नहीं चलने पाते। परंतु जो ही उसने कोई बेढ़ अंग्रेजी नाम या कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि बस सारी बातें सुधर जाती है यह सब देखकर इसके सिवा तुम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सब मलाबारी पागल हैं और उनके घर पागल खाने हैं और जब तक वे होश संभालकर अपनी प्रथाओं का संशोधन न कर लें जब तक भारत की सभी जातियों को उनके खिल्ली उड़ानी चाहिए ऐसी बुरी और निशंस प्रथाओं को आज भी जारी रखना क्या उनके लिए लज्जा का विषय नहीं है उनके अपने बच्चे तो भूखों मरते हैं परंतु जो ही उन्होंने किसी दूसरे धर्म का आश्रय लिया कि फिर उन्हें अच्छा भोजन मिल जाता है अब जातियों में आपसी लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उच्च वर्णों को नीचे उतारकर इसमें समस्या की मीमांसा ना होगी किंतु नीचे जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठना होगा और यद्यपि कुछ लोगों को जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपने पूर्वजों के महान उद्देश्यों को समझने की शक्ति शून्य से अधिक नहीं तुम कुछ का कुछ कहते हुए सुनते हो फिर भी मैंने जो कुछ कहा है हमारे शास्त्रों में वर्णित कार्य प्रणाली वही है वे इसे नहीं समझते समझते वे हैं जिनके मस्तिष्क हैं तथा जो पूर्वजों की कार्यों का समस्त प्रयोजन समझ लेने की क्षमता रखते हैं वे तटस्थ होकर युग युगांतरों से गुजरते हुए राष्ट्रीय जीवन के विचित्र गति को लक्ष्य करते हैं वे नए और पुराने सभी शास्त्रों में क्रमशः इसकी परंपरा देख पाते हैं